शृणुया मेवा भद्रम पशेम्क्षर सुषुवागुश्यनूसमदीतु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिहाद स्वस्ति नक्ष अरिष्टनेस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शातिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशवम् केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन ईश्वरों गुररात्ति मूर्तिभागिने व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं कबंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी बता रहे हैं प्रजापति ही मिथुनादि द्वारा संसार के सर्जक हैं तो प्रथम तो रई प्राणात्मक एक मिथुन का निर्माण किया प्रजापति ने और उस मिथुन से निवर्त्य हैं समवसरात्मक काल और संवत्सरात्मक काल कैसे मिथुन से निर्वर्त्य हैं रही प्राण रूप मिथुन से इसे स्पष्ट करते हुए ये बताया गया कि समवसरात्मक काल का स्वरूप है तिथि समूह और अहोरात्र समूह इसलिए तिथि समूह तथा अहोरात्रूहात्मक काल के जो अवांतर अवयव हैं तिथि और अहोरात्र ये मिथुन अंतपाति रई निर्वर्त्य है मिथुन आपका ये तिथि समूह और मिथुन के प्राण रूप अवयव से निर्वर्त्य हैं अहोरात्र तो बिना चंद्रमा के तिथियां कोई भी सिद्ध नहीं हो सकती और दिन रात तो रूप समय बिना सूर्य के संभव नहीं हो सकता इसलिए दिन रात का समूह रूप संवत्सर और तिथि समूह रूप संवत्सर को मिथुन निर्वर्त्य माना जाता है और उस संवत्सर के दो अवयव हैं उत्तरायन दक्षिणायन तो संवत्मक प्रजापति के जो उत्तरायन दक्षिणायन रूप दो अयन हैं इन अयनों का भी निर्वर्तक यह मिथुन है प्रजापति का जो कार्य है रई प्राण यह जैसे तिथि समूह और आपका अहोरात्र का निर्वर्तक है ऐसे आयन द्वय का भी निर्वर्तक मिथुन है और उन आयन दयात्मक हैं संवत्मक काल सं, प्रजापति निर्वर्तिय मिथुन से निवृत्त जो अयन ददात्मक ही संवत्सर होने से भी माना जाता है संवत्सर को मिथुन का कार्य इसे भी बताया गया तस्ने दये से लेकर के दशम कंडिकात के तस्मा न पुनरावर्तनते यहाँ तक के ग्रंथ से और इसमें एक प्रकार से ये निश्चित हुआ कि समवसरात्मक काल मिथुन निर्वर्त्य है मिथुन निर्वर्त्य होने से उसे मिथुनात्मक कहा जाएगा और मिथुन स्वयं भी प्रजापति निर्वर्त्य होने से प्रजापति रूप है तो मिथुनात्मक प्रजापति से निर्वर्तय संवत्सरात्मक काल होने से संवत्सरात्मक काल को भी सीधा सीधा प्रजापति रूप करके मिथुनात्मक प्रजापति रूप कहा जाएगा मूल प्रजापति का संवत्सर कार्य है मिथुन द्वारा इसलिए मिथुन द्वारा ही मिथुनात्मक प्रजापति द्वारा ही संवत्सर में प्रजापति रूप सिद्ध होगा मिथुनात्मक प्रजापति रूप हो जाएगा संवत्सरात्मक काल उसे भी प्रजापति कहा जाएगा तो ये जो कहा गया है कंडिका दय द्वारा समवसरात्मक काल का स्वरूप और उसमें जगत कारणत्व फिर समवसर हो जाता है कारण बाकी बाकी प्रजा का कार्य का इस प्रकार समवसर द्वारा मिथुन प्रजा का सृष्टा है ये पहले बताया गया अब ब्राह्मण द्वारा उक्त जो अर्थ है समवसरात्मक काल में जगत कारणत्व तथा समवसर का अयनद्वयादि रूप स्वरूप उसे मंत्र से भी प्रमाणित ब्राह्मण भाग कर रहा है इसी के लिए 11वां मंत्र है उसके मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं 12वें मंत्र की तो क्या नाम 11वें मंत्र के भाष्य की चर्चा होनी है तो भाष्य को देखिए पंचपादम इत्यादि तो पंचपादम ये जो प्रथम पद हैं, 11वें मंत्र का उसका विग्रह करते हैं टीकाकार पंचरतवह पादा अस्य आदित्यस्य पंचव्रात्मन रसो तय रसौ पादतुभीर आवर्तते यहां तक पंच पादम इस एक पद की व्याख्या है पहले विग्रह कर दिया कि पंच पादा पादाइव अस्य पादा ऐसा समझना अस्य संवत्सरात्मन कालस्य तो समवस्त्र रूप जो प्रजापति हैं आदित्य हैं प्रजापति हैं उसके पांच ऋतु पाद के तरह पाद हैं इन्हें पाद के तरह पाद क्यों कहा जा रहा है पांचों ऋतुओं को कहते इसलिए कि तय पादय तय ऋतु भी ऐसा लगाना तय ऋतु रिव आवर्तते तय ऋतु आवर्तते ये जो पांच ऋतु हैं, उन्हीं से असौ यानी समवसरात्मक प्रजापति आवर्तते आवर्तन होता है जब ये पांच ऋतु व्यतीत होते हैं तो माना जाता है एक संवत्सर चला गया दूसरा संवत्सर आ रहा है श्रीजहा से, से परिक्रमा प्रारंभ कर दी मंदिर की फिर पूर्ण चक्कर काट करके वहीं पर आ गया तो एक परिक्रमा पूरी हो गई दूसरी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है ऐसे पांच ऋतुओं को पार कर लिया तो एक संवत्सर संपन्न हुआ फिर जहां से प्रारंभ किया था उस ऋतु से आगे दूसरा संवत्सर ऐसे संवत्सरात्मक काल का आवर्तन होता जा रहा है और ये परिक्रमा का आवर्तन मनुष्य कैसे करते हैं तो पादों से करते हैं पैर नहीं है यदि तो आवर्तन नहीं हो पाएगा ऐसे ही इन ऋतुओं से ही आवर्तन संवत्सर का हो रहा है इसलिए ऋतुओं को पादों के तरह पाद का ऋतु तो, तो छ हैं पूरे वर्ष में तो पांच ऋतु पूरे हो जाए तब वर्ष पूरा होता है ऐसा थोड़ा ही तब तो, तो दस महीने मात्र पूरे हो जाएंगे दो दो महीने के ऋतु हैं। तो और दो महीने तो बचते हैं ना एक ऋतु बचता है तो इन पांच ऋतुओं से ही काल का आवर्तन होता है ऐसा आप कैसे कर रहे हैं इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहा हेमंत एकी कृत्य शिशिरोीकृत्यंग कल्पना तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु को एक करके ये पांच ऋतु की कल्पना है यंग कल्पना यानी पंचधा कल्पना ऋतु पांच है करके कल्पना की गई टीकाकार कल्पना का अर्थ करते हैं कि पंचधा कल्पना इत्यर्थ अब प्रथम पद की व्याख्या हो गई ग्यारहवीं मंत्रस्थ पद दीतरम इस द्वितीय व्याख्या प्रारंभ करते हैं सर्वस्य सर्वित तस्य। संवत्सरात्म प्रजापते संवत्मक जो प्रजापति है उस संवत्मक प्रजापति के प्र, प्रजापति में जनयितृत्व है वितरम शब्द से बताया जा रहा है कि वो जनैता है तो जनैता में एक धर्म रहेगा जनतृत्व मनुष्य में जैसे मनुष्यत्व घट में घटत्व जनैता में जन तो तस् संवत्सर तो समवस्तर में जनतृत्व होने से समवस्तर को कहा जाता है पितर यानी पिता किसका पिता तो सर्वस्य जगत सारे जगत का पिता समवस्तर है पिता है का अर्थ है जनक है इसलिए टीकाकार कहते हैं जन इति यानी संवत्सरात्मक काल से सर्वजनकवातर्थ जनित्रित्वाद का अर्थ कर दिया संवत्सरात्मक काल सारे जगत का जनक है इसलिए पिता है तो तम द्वादश तो तम यानी तम पितरम ये जो पिता है सबका जनक है संवत्मक काल उसे द्वादशा कहते हैं उपासक संवत्मक प्रजापति की उपासना करने वाले उपासक उत्तरार्ध में प्रयुक्त अन्य शब्द से ग्राह्य तो द्वादाकृतिम पद का व्याख्यान प्रारंभ करते भाष्यकर भगवान द्वादश मासा आकृतयो अवयवा अस्य उसके साथ करना। तो आकृति शब्द के दो अर्थ किए हैं एक अवय आकृतयो बहुवचन है अवयवा और एक आकृति शब्द को भावार्थक अक्ति प्रत्यांत मान करके आकरणम ये आकृति शब्द का अर्थ किया है वो पक्षांतर रहेगा आकरणम वो तो द्वादशाकृति में आकृति शब्द का अर्थ अवयो मान लो अथवा आकृति शब्द का अर्थ आकरणम मान लो आकरणम आकृति ऐसा आकृति क्या है आकरणम आकृति आकरणम का अर्थ है करना क्रिया भावार्थ में वो है अवयवीकरण हम आकरणम शब्द का अर्थ करेंगे अवयवीकरणम ये आकरणम व अवयवीकरणम यारा है ना अश्य तो बीच में ये आकृति ये जो उत्तर पद है बहुव्री समास में द्वादश आकृति में पूर्व पद है द्वादश उत्तर पद है आकृति और उत्तर पद आकृति के अलग अलग दो अर्थ हैं एक अवयव अर्थ है और एक आकरणम अर्थ है दो अर्थ हुए इन दो अर्थों में से जब पहला अर्थ लेते हैं ऊपर था, तो समानाधिकरण बहुरी समास होता है तो जो अवयवीकरण के पास में उसके बाद अश्य शब्द है उसको अवयव के पास जोड़ देना तो प्रथम जो समानाधिकरण बहुरी समास है उसका विग्रह पूरा हो जाएगा अश्य शब्द को अवय के पास लाने से कि मासा द्वादश मासा अवयवा आकृत अश्य। अवयवाने संवत्सर स द्वादशाकृति और तम द्वादशकृति ऐसा ये समानाधिकरण बहुरी समास का विग्रह होगा वो यहां पर बताया स आकृत अवयवा आक्र अस् तम एक विग्रह हुआ और आगे कहते हैं ओ और वेदीकरण बहुरी समास करते हैं यदि तो अर्थ निकलता है द्वादश मास आकरणम आकरणमे आकृति का अर्थ है और द्वादश मास का फिर प्रथमांत प्रयोग न करके तृतीयांत प्रयोग होगा उसके लिए कहते हैं अवयवीकरणम अश द्वादश मासई तो द्वादश मासे को आप आकरण के पहले ले सकते हैं तो द्वादश मास आकरण यानी वा अस्य स द्वादशाकृति ऐसा व्यधिकरण बहुरी समास हो जाएगा और अर्थ निकलेगा बारह मासों से अवय भी बनाया जा रहा है जिसको जैसे हाथ पांव नाक कान आदि अवयव के द्वारा अवयवी बनाया जा रहा है शरीर को यदि ये सब अवयव ना हो तो शरीर रूपी अवयवी कैसे होगा तो शरीर को अवयवी बनाते हैं उसके अवयव ऐसे संवत्सर को अवयवी बनाते हैं संवत्सर के अवयो जो द्वादश मास है इसलिए द्वादश मास अवयवीकरण स द्वादशाकृति ये वेधीकरण बहुरी समास का विग्रह होगा अर्थ संवत्सर ही है शरीर का तो उदाहरण बताया हमने शरीर वाला नहीं अवयव वाला हारह हाँ। महीनों ने अपना अवयवी जिसको बनाया बारह महीने में से एक एक महीना तो अवयव है और ये बारह महीने एकत्रित हो करके संघात रूप बन करके जिस एक अवयवी को प्रकट किए उसे कहा जाएगा द्वादश आकृति अवयवी वो है संवत्सर दोनों पक्ष में संवत्सर ही अर्थ है चाहे समानाधिकरण बहुवरी समास मान लो या वेधिकरण बहुवरी समास मान लो दोनों पक्ष में अर्थ संवत्सरात्मक काल ये करना है इसे टीकाकार कह रहे हैं कि सामनाधिकरण तया व्याख्याय व्यधिकरण वा वा इति इति तो सामनाधिकरण बहुवी सदशाकृति पद में मान करके भाषकर भगवान ने द्वादमा आकृतव्यो अवयवा यहां तक एक विग्रह किया हास्य पद को इधर लाना पड़ेगा उसका व्याख्यान किया समानाधिकरण बहुरी समास का अब वेधीकरण बहुवीर तो वेधीकरण बहुरी समास दश में मान करके व्याख्यान करते हैं आकरणम यहां से आकरणम वा और यानी आकृति शब्द का अर्थ निकलेगा आकरणम और आकरणम का भी अर्थ कर, किया अवयवीकरणम द्वादश मास ही अस्य। तो बारह महीनों द्वारा अपना अवयवी बनाया जा रहा है जिसको उसे कहा गया द्वादशाकृति तो बारह महीने अपने अवयवी के रूप में किसको बनाते हैं संवत्सर को इसलिए संवत्सर हुआ द्वादशाकृति टीकाकार कहते चाहे समानाधिकरण बहुरी मान लो या वेधिकरण बहुरी मान लो अर्थ एक निकलेगा आगे कहते पहले अवयवीकरणम का अर्थ करते हैं अवयवी तवन करणम इत्य पक्ष दी एक एव अर्थ दो पक्ष कौन हुए समानाधिकरण बहुरी और वेधिकरण बहुरी ये दो पक्ष हैं इन दोनों पक्षों में द्वादशाकृति इस पद का अर्थ एक ही होगा अर्थ भेद नहीं है व्याख्यान के प्रकार का भेद हुआ अब मूल भाषण में तम द्वादशाकृति में वो व्याख्यान हुआ दिवो आ, परे मूल में आता है ना दिवह आहु परे अर्धे इतने की व्याख्या करेंगे दिवह आहू परे अर्धे इतने की व्याख्या करने के लिए थोड़ा अध्यार करना पड़ता है इसलिए अध्यार भी करेंगे तो दिवह मूल में है पंच तो उसका अर्थ कर दिया दिव लोकात परे शब्द का अर्थ करते हैं ऊर्ध्वे और आर्धे शब्द का अर्थ कर दिया स्था ने तो दीवलोक से ऊपर वाले स्थान पर स्थान में वो कौन है दीवलोक से ऊपर वाला स्थान तो कहते तृतीय श्याम दिवी इत्य तो तीसरे दिवलोक में अर्थ है दिवलोक कई हैं तब तीसरे दीवलोक में कहा जाएगा तृतीय श्याम दिवी तीन दिवलोक हैं एक यानी दीव शब्द का अर्थ दीव शब्द के तीन अर्थ हैं अंतरिक्ष लोक को भी दीव शब्द से कहा जाता है अंतरिक्ष को भी द्योहो शब्द आता है प्रथमा का एक क्वचन अंतरिक्ष अर्थ में भी और स्वर्ग के लिए भी दिव शब्द का प्रयोग होता है शास्त्र में और ब्रह्मलोक के लिए भी दीव शब्द का प्रयोग होता है तो यहां पर दिव परे स्थाने इसमें दीव शब्द के तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ लेंगे दीव शब्द का ये शंका होती अंतरिक्ष यहां पर लिया जाएगा दीव शब्द का अर्थ अंतरिक्ष और उससे परे यानी ऊर्ध्वे स्थाने यानी ऊपर वाले स्थान पर तो अंतरिक्ष की अपेक्षा ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो लोक है तो सबसे ऊपर वाला लोक कौन हुआ वो ब्रह्मलोक हुआ वो तो अर्थ निकलेगा दिवह परे अर्धे का सप्तमयंत जो परे अर्धे ये शब्द है इनका अर्थ निकलेगा ब्रह्मलोक और दिवह इस पंचमयंत दीव का अर्थ निकलेगा या अंतरिक्ष तो तीन दिव लोकों में से पहला दिव लोक है अंतरिक्ष दूसरा दिव लोक है स्वर्ग और तीसरा दिव लोक है ब्रह्मलोक तो दिव इस पंचमेंत पद से तो लेना है पहला वाला दिव लोक, वह अंतरिक्ष लोक हुआ और उससे आरंभ करके परे ऊर्ध् ऊर्ध् स्थाने से लेंगे ऊपर वाला दीवलोक यानि तीसरा दीवलोक वो है ब्रह्म ब्रह्मलोक सप्तमी अंत कान्वय किसके साथ करना है तो ये प्रकृत जो द्वितीयांत पदों के द्वारा बताया जा रहा है आदित्य संवत्सरात्मक काल आदित्य स्वरूप आदित्य से निर्वर्ति होने से तो आदित्यात्मक संवत्सर रूप काल तो काल का निर्वर्तक होने से आदित्य को आदित्य काल का निर्वर्तक होने से संवत्सर का निर्वर्तक होने से उसके कार्य संवत्सर को भी आदित्यात्मक कहा गया है और उस दीवलोक की अधिष्ठात्री देवता माना जाता है आदित्य को आदित्य वहां पर अवस्थित है वही प्राण है आदित्य आदित्यार्गत पुरुष जो मिथुन अंत पाती प्राण शब्दित एक अंश है ये आदित्य तो आवरण है हिरणमय पात्र है और उससे ढका हुआ है वो सूत्रात्मा उसे आवृत्त है इसलिए ईशावास्य उपनिषद में मरते समय उपासक कहता है हिरणमयन पात्रेन सत्यश्यापिहित मुखम तत्व पूषण अपावृणु उसमें हे पूषण करके जिसको संबोधित किया जा रहा है वो यहां का वो आदित्य है ने मिथुन अंतपाती प्राण है हे पूषण ये संबोधित के ऐसा संबोधन किया जा रहा है उस मंत्र में उपास्य को और उपास्य है मिथुनअतपाति प्राण सूत्रात्मा उसके लिए पूषण शब्द का प्रयोग है कि आपका आवरण रूप जो ये चमकीला पात्र रूप आदित्य मंडल है आदित्य की रस्मियां है इसी के कारण आप नहीं दिख रहे हैं और इनको आप हैं समेट लो इस आवरण को हटा दो इस आवरण को दूर कर लो किसलिए तो सत्य धर्मा ये तो सत्य धर्म स्वरूप जो आप है उसका मैं दर्शन कर सकूं उसके लिए तो तृतीय श्याम दिवी इसमें दीव शब्द से आकाश को लेना है ये यहां पर टीकाकार कहते हैं दिवह परे मूल मंत्र में जो पंचमेन्त तो दीव है उससे समझना आकाश को तो आकाश रूपात अंतरिक्ष लोकात इत्यर्थ तो आकाशात्मक जो अंतरिक्ष लोक है उससे ऊपर वाला जो दीवलोक है तो उससे ऊपर वाला दीवलोक है आपका अंतरिक्ष क्या ब्रह्मलोक और उस ब्रह्मलोक में प्रकृत दो मिथुन अंतपाती प्राण है वो है जो संवत्सर का निर्वर्तक है अन्यथा स्वर्गलोकात परस यदि यहां पर दीवलोक शब्द से दिव शब्द से स्वर्ग को लेंगे तो दिवह परे स्थाने में दिवह शब्द का अर्थ स्वर्गलोक लेंगे तो स्वर्ग से ऊपर वाला स्थान ये अर्थ करेंगे और ऊपर वाला स्थान ब्रह्मलोक ये नहीं लिया जाएगा फिर वो तो चौथा हो जाएगा परे अर्धे शब्द से तीसरा दीवलोक लिया गया है ना वो तृतीय श्याम ये जो दीव का विशेषण है वह बता रहा है कुल मिलकर के तीन ही दीव पदार्थ हैं और उसमें से दूसरा यदि दी हम दीव शब्द का अर्थ लेते हैं स्वर्गलोक तो उसकी अपेक्षा तीसरा लेना पड़ेगा तो ब्रह्मलोक तो दूसरा ही हो जाएगा तो कहना चाहिए द्वितीय श्याम दीवी लेकिन भाष्य में लिखा है तृतीय श्याम दीवी तो फिर क्रम से ये करते हैं तृतीय श्याम का अर्थ होता है तीसरी तीसरा जो दीवलोक उसमें तो अंतरिक्ष से गिनती शुरू करेंगे तो तीसरा दिवलोक ब्रह्मलोक होता है और दिवलोक शब्द से स्वर्ग को लेंगे तो वो चौथा होगा और चौथा है नहीं सब ब्रह्म ये स्वर्ग के बाद में वही है तो ये कह रहे हैं टीकाकार अन्यथा स्वर्गलोकात्स्य अन्यथा का अर्थ है दिवह परे मैं दीव शब्द से स्वर्गलोक को लेने पर स्वर्गलोका चतुर्थत्व तृतीय श्याम अनुयापत्य तो अन्वय नहीं हो पाएगा तृतीय श्याम ये जो भाष्य में लोक का विशेषण के रूप में प्रयोग किया है इसका लोक के साथ सप्तमयंत दीव के साथ प्रयोग नहीं हो पाएगा अब यानी यहां पर तृतीय श्याम दिवी अवस्थितम ऐसे अवस्थितम पद का अध्यार कर लेना अध्यार करके ये आदित्य का विशेषण बनेगा ना ये आदित्य संवत्सरात्मक आदित्यात्मक संवत्सर कहा है तो वो है तृतीय श्याम दिवी वहां ब्रह्मलोक में अवस्थित है अब पुरीषिनम एक पद है पूर्वाध का अंतिम पद उसकी व्याख्या करते हैं पुरीषिणम यानी पुरीषवत उदकवंतम आहु काल विद तो काल के उपासक हैं याने कालात्मक प्रजापति के उपासक हैं। वे कहते हैं कि जो हमारा उपास्य समवसरात्मक काल है वह आदित्यात्मक होकर के पुरुषी है पुरुषी में पुरुषी शब्द का अर्थ है उदक और मत्वर्थीय इन प्रत्यय होकर के पुरुषी शब्द बना पुरुष शब्द से अत तो इनिठनो सूत्र से इन प्रत्यय होकर के बना तो पुरुष ही शब्द का अर्थ निकलेगा उदक वाला पुरुष वाला तो पुरुष शब्द का अर्थ उदक कैसे है तो टिपने में टिप्पणी कार ने कहा कि निरुक्त में आ, आ, क्या हुआ कि पुरुष शब्द का उदक यानी जल के नामों में पर्यावाचक शब्द के रूप में पाठ है तो निरुक्त पुरी शब्दस्य उदक नाम सु पाठात व्याचे उदकवंतम पुरीषिणम परकी की व्याख्या उदकवंतम ऐसे की भाष्यकार भगवान ने टीका है थोड़ी सी टीका को देखिए आदित्या जायते वृष्टि रीति स्मृति इत्यर्थ तो समवस्त्रात्मक काल का निर्वर्तक आदित्य होने से आदित्यात्मक जो समवस्त्र, वह जल वाला इसलिए है कि शास्त्र कहता है कि आदित्या जायते वृष्टि आदित्य से ही वृष्टि होती है जल की तो आदित्य में यदि जल ना हो तो जल की वृष्टि कैसे करेगा आदित्य तो इसलिए आदित्य जल वाला है यह अर्थ निकलेगा अब उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भस्कर भगवान अथ तमेव अन्य इमम परे काल विदो विचक्षणम निपुनम सर्वज्ञम इत्यादि उत्तरार्थ की व्याख्या आ रही है तो मूल में तो ईमे था ना भाष्य में इम छपा है सभी पुस्तकों में इम छपा है भाष्य में अथे में वहां पर तो हाई ईमे है और भाष्य में द्वितियां इमम जो कर रहे हैं है? अनुस्वार नहीं है ना इम ऐसा होना चाहिए हा तो अनुस्वार ये अधिक छपा है पहले वाली पुस्तक में इम इतना होने से तो ठीक है वो तो सप्तमी में जो यकार की मात्रा थी उसको आय आदेश होकर के यकार का लोप होता है ए चो एवाया व लोप साकल्य होकर के ईम बनेगा था, आगे वो है ना उसके कारण ये संधि हुई आय आदेश होकर के यकार का लोप और एक का लोप होने के बाद आदि से गुण प्राप्त रहता है लेकिन पूर्वोत्र सिद्धम जो लोपह साकल्य से सूत्र है वो त्रिपादी का है लोगों पढ़े होगी न तो त्रिपादी का होने से वो और ये जो है आदिगुण ये सपा सप्ताध्यायी का है सपा सप्ताध्यायी के दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है इसलिए लोप साकल्य का कार्य यकार लोप असिद्ध होने से आदिगुणा सूत्र की दृष्टि में वहां गुण नहीं होगा तो ईम उ ऐसा ही रहेगा नहीं तो ईमो बन जाता यदि यकार का लोप सिद्ध होता तो इमो, उकार और आकार को मिलकर के ओकार हो जाता वो संधि कार्य लेकिन संधि नहीं हुई नहीं नहीं हाँ वो तो निपात एका जनांग से तो इसकी निपात संज्ञा हो गई और आ, लेकिन यहाँ आदगुण से जो गुण प्राप्त है वो पूर्वोत् सिद्धम से ये हुआ यहाँ प्रकृति भाव नहीं है वो असिद्ध होने के कारण ये हुआ हाँ ऊ को जो कोई ऊ के पर में कोई अच्छ होता तो प्रकृति भाव हो जाता यहाँ तो व्यंजन है पर एक का तो ये अनुस्वार ज्यादा है अनुस्वार नहीं होना चाहिए तो अथ तम एवं अन्य इमे कालव विदो विचक्षण निपुणम सर्वज्ञ तो इस वाक्यस्थ जो अन्ये ये सर्वनाम है इस सर्वनाम को पूर्वाध में प्रयुक्त जो आहू क्रियापद है हाँ। उस आहू क्रियापद के कर्ता के रूप में पूर्वार्ध के साथ ही अन्वित करना ऐसा टीकाकार कह रहे हैं तो टीका में लिखा है न की अन्य अस्य पूर्वाध ग आहू इति अने न संबंध तो पूर्वार्ध में आहू इस क्रियापद के कर्ता का प्रयोग नहीं है ना कर्ता के वाचक पद का तो उस क्रियापद के कर्ता के रूप में अन्य इस पद का अन्वय करना और अन्य पद का अर्थ भस्कर भगवान ने किया काल विदह अन्य काल विदह को तो काल से लेना संवत्सरात्मक प्रजापति और विदह शब्द से लेना उपासकों को तो काल विदह का अर्थ निकलेगा भाष्य में भाषकर भगवान ने काल विदह ये अर्थ किया उत्तराधस्थ अन्य इस नाम का ही एक प्रकार से आहु के कर्ता के रूप में अर्थ किया तो और काल विदह शब्द का अर्थ निकलेगा संवत्सरात्मक प्रजापति की उपासना करने वाले उपासक वे दो प्रकार के हैं ओ संप्रदाय परंपराओं की धाराएं अलग अलग होने से उपासना की परंपरा की दो धाराएं होने से एक धारा विशेष के संवाहक जो उपासक हैं उन उपासकों को अन्य शब्द से और उत्तरार्ध में दो सर्वनाम है एक अन्य और दूसरा परे परे परे भी है ना और उस परे इस सर्वनाम से लेना है अन्य दूसरी जो धारा है परंपरा है उस परंपरा के अनुसार उपासना करने वाले वो परे शब्द का अर्थ निकलेगा और अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा पहले वाली परंपरा के अनुसार उपासना करने वाले तो ये दो परंपराएं कैसे बनी तो उपास्य के स्वरूप को अपने अपने ढंग से स्वीकार करने के कारण ये दो परंपराएं लेकिन दोनों भी वैदिक है ये वेद में ही उपास्य के ऐसे स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है ना पूर्वार्ध में जैसा स्वरूप वर्णन किया उत्तरार्ध में थोड़ा उससे अलग गुण बता करके उपास्य तो संवत्मक प्रजापति ही रहेगा और उपास्य संवत्मक प्रजापति के उपासना के लिए गुणों का वर्णन पूर्वार्ध में जैसा बताया गया ऐसा न मान करके दूसरी परंपरा वाले थोड़े अलग गुण मानते हैं हा तो दूसरे जो हैं परंपरा वाले वो सर्वज्ञ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारे जगत का आश्रय है ये दो गुण बता रहे हैं दूसरी परंपरा वाले अरे इन्होंने तो कहा कि पंच पंचपाद हैं द्वादश आकृति है और है? जगत का कारण है और पीतर है का अर्थ पुरुष उदक वाला है और तीसरे दिव लोक में विद्यमान है ये गुण बताएं पहले परंपरा वालों ने इन सब गुणों से हाँ मतभेद वही परंपरा भेद मतभेद तो आ, इन गुणों से युक्त समस्त संवत्मक काल की उपासना करेंगे पहले पूर्वाध में बताई हुई जो परंपरा वाले अन्य शब्द से ग्राह्य वे समवसरात्मक प्रजापति में वे गुण मानेंगे पंचपादत्वादि और दूसरी परंपरा में परे शब्द से ग्राह्य जो है वे विचक्षणत्व गुणों से युक्त मानेंगे समवसरात्मक काल को समवसरात्मक प्रजापति को कहेंगे कि विचक्षण है सर्वज्ञ है और सारे जगत का आश्रय है ये गुण दूसरी परंपरा वाले मानेंगे इस दृष्टि से यहां पर ये यह कह रहे हैं कि अन्य इति अने पूर्वाधगतेन आहु इ अनेकन संबंध और इति तू शब्द सामनाथो निपात तो ऊ ये है निपात तू शब्द के समानार्थक तो तू शब्द प्रायः वैलक्षण्य को गता तो पूर्व परंपरा पूर्वाध में बताई गई जो परंपरा है उससे विलक्षण दूसरी परंपरा है ऐसा ऊ शब्द बताएगा और अन्वय कैसे होगा तो कहते हैं परेतु तमें विचक्षणम आहु इति अन्वय तो उत्तरार्ध में पूर्वार्ध से आहु क्रियापद को ले आना है और अन्य इस नाम को पूर्वार्ध में ले जाना है वो तो हुआ पहले तो ये अन्वय हुआ कि परेतु तमेविचम आहु तो तमेव शब्द से लेना संवत्सरात्मक प्रजापतिम एव उपास्य जो संवत्मक प्रजापति है उसी को अन्य लोक उपासना के लिए विचक्षण कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं यानी सर्वज्ञ तो गुण से युक्त मानते हैं है? नहीं नहीं तमेव यानी संवत्मक कालम एवं विचक्षण आहु उपास्य को विचक्षण कहते हैं उपासक अपने आप को नहीं <laughs> हाँ। हाँ। सर्वज्ञम आहू तो परे ये तो आहू का करता है परे कालविदा विद यानी दूसरे परंपरा के अनुसार संवत्सरात्मक काल की उपासना करने वाले उपासक परे काल विदा आहू यानी कहते हैं क्या कहते हैं कि तमेव यानी उसी उपास्य को वो तो पहले वाले लोग जिसको पंच आ, आ, आ, आ, वो कहते थे पंचपाद आदि उसको विचक्षण कहते हैं इसको विचक्षण कहते हैं यानी सर्वज्ञ कहते हैं दूसरे वाले तो परे काल विदो विचक्षण यानी निपुणम सर्वज्ञ विचक्षण शब्द का अर्थ कर दिया निपुण सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं और क्या कहते हैं तो ये एक सप्तमे अंत पद है उसका अर्थ करते हैं सप्त है रूपेण चक्रे तो सात चक्र हैं जिसके घोड़े के रूप में तो सप्त सप्ताश्व समारूढ़ कहा जाता है ना आदित्य को तो सात घोड़े वाले रथ पर आरूढ़ है तो यहां पर उन सात घोड़ों को चक्र के तरह चक्र कहा जा रहा है और सप्तक ये हो जाएगा संवत्सरात्मक जो आदित्य उस आदित्य का ही विशेषण ये है ना उसमें आश्रयत्व तो दिखाने के लिए अधिकरणत्व तो दिखाने के लिए सप्तम विभक्ति है सु आदित्य में तो सततम गतिमती ये सप्तक शब्द का अर्थ कर दिया कि सतत गतिशील है इसलिए चक्र शब्द का प्रयोग किया आदित्य सप्ताश्व वाले रथ पर बैठकर के निरंतर गतिमान है देखिए तीन नंबर टिप्पणी को देखिए सातत्यम चक्रांत गति चक्रे इति चक्रेक प्रक्षिपत भाति तो ये रहे हैं कि तो और की गति तो सप्त सब, सप्तक्रे ये मूल में तो पद है ना प्रयोग उस पर कोई ये नहीं है सप्त सप्तह रूपेण चक्रे इस पर वो है तो उसमें ये कहते हैं कि मूलस्त चक्रे इस सामासिक पद में जो पूर्व पद है सप्त उससे तो निकलता निकलता है गति गतिरूपार्थ गतिश्च सप्तता। तो जो सप्त सब, चक्रे इस सामासिक पद में पूर्व पद है सप्त वह गति का परामर्शक है और चक्र शब्द से सातत्यम चक्रात चक्र शब्द से सातत्य प्रतीत होता है और सप्त शब्द, शब्द से गति प्रतीत हुई यानी उत्तरार्ध गति की निरंतरता को बता रहा है सातत्य को बता रहा है चक्र शब्द और सप्त शब्द बता रहा है गति को इसलिए सप्तक्र इस सामासिक पद का ही अर्थ निकलेगा सततम गति इसलिए सूत्र भाष्य में जो सप्तय रूपे न चक्रे ये जो पाठ है ये अधिक प्रतीत होता है या प्रक्षिप्त है ये समझना हा सप्त चक्रे यानी सप्तय रूपे न इसमें हय शब्द दिखाने की जरूरत नहीं थी सप्त शब्द से ही गति और चक्र शब्द से सततम अर्थ निकल आता तो आपको बीच में है गति मता दिखाने के लिए अश्व के वाचक है कि है का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी है रूपे न इस पद का ये यहां पर टिप्पणीकार कह रहे हैं तो सृप्तत्वनापी सप्त सब, व्याख्यान दर्शनात् तो सप्त पद की व्याख्या सृप्त रूप से भी की गई है और सृप्त का अर्थ है गतिमान क्या है टीका में टिप्पणी में और तो सप्ताह आदित्य रथम नयंती इति वही है रूपे न उसकी टिप्पणी लिखते है यह का टीका है एक उपनिषदों की शंकरानंद जी की उन्होंने दीपिका करके लिखा है ना उसमें लिखते हैं और इति थ नयती उत्वा संवत्सरामक आदि स्वूप्य पंच पादेदी ऋग्वेद भाष्य दिया ठीक ऋग्वेद भाष्य सप्त आदित्य चक्रस्थानिया आदिरसम वा ये वो कई एक अर्थ अलग अलग ये व्याख्या कर रहे हैं ठीक है हाँ तो सप्तव्याख्यान दर्शनात्म सप्त हय रूपेण चक्रे अधिक प्रसिक्तम भाती ये हुआ अथवा कहते हैं सूर्यात्मना वय संबंध संभव तो सूर्य रूप संवत्मक काल को मान करके वो सात घोड़े का संबंध हो जाएगा ये कह रहे हैं तो सप्तक्रे शब्द का अर्थ है निरंतर गतिमान तो काल जो है निरंतर गतिमान है संवत्मक काल वो किसी के लिए रुकता नहीं है और सड़ अरे तो सड़ अरे ये भी आ, काल का विशेषण है संवत्मक काल का वो छतु हेमंत और शिशिर को अलग करके छतु है आ, आरों के तरह अरे जिसके उसको, उसे कहा जाएगा सड़ अरे इन्हीं छह ऋतुओं में संवत्मक काल आ, विद्यमान है ना उसके अवयव होने से उनसे अतिरिक्त नहीं है तो षड ऋतुमती आहू क्या कहते हैं तो अर्पितम तो अर्पितम या क्या तो सर्वम इदम जगत कथयंती तो सारा ये जगत इस निरंतर गतिमान षड ऋतु वाले संवत्मक काल में अवस्थित है काल से परिचिन्न है काल के बहिर्भूत नहीं है काल के अंदर ही है ऐसा अन्य उपासक कहते हैं का अर्थ है संवत्मक काल सारे जगत का आश्रय है दो गुण बताए हैं एक विचक्षणत्व गुण और दूसरा सप्तक्रेड अरे सर्वदगत इदध कथयंती आहुकारी कर दिया इससे सर्व जगत आश्रयत्व एक गुण बताया इन गुणों से युक्त संवत्मक प्रजापति की उपासना जो लोग करते हैं वे लोग संवत्मक प्रजापति का ऐसा स्वरूप मानते हैं तो अर्पितम का अर्थ है आश्रितम इसे दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्पितम यानी आरा युव रथ नाभ निविष्टम तो जैसे रथ के नाभि में रथ के आर्य निविष्ट होते हैं ऐसे यह सारा जगत इस निरंतर गतिमान सड़ ऋतु वाले संवत्सरात्मक काल में अर्पित है आश्रित है ऐसा लगाना यदि इत्यादि की अवतरण टीका है किम आहु इ यह सप्तक्रे का अवतरण था और तस्णे सप्तकमें सर्विदम जगत अर्पित आहु इ हुआ और यदि इत्यादि का अवतरण है मतद्वे भी कीदृशो अर्थ इत आह येदीति ये जो अलग अलग पूर्वार्ध में बताया गया एक मत हुआ और उत्तरार्थ में बताया गया दूसरा मत हुआ इन दोनों मतों में अर्थभेद क्या निकला उपास्य तो वही है संवत्सरात्मक काल रूप प्रजापति तो गुण भेद को लेकर के उपास्य भेद होता है तो गुण अलग अलग बताए गए ये आगे कह रहे हैं यदि वा और बाकी उपास्य तो आत्मक प्रजापति ही है ये कह रहे हैं तो यदि पंचपादो द्वादशकृतिर यदि वा सप्तचक्र सड़ अरह सर्व थापी संवत्सर कालात्मा प्रजापति ही चंद्रादित्य लक्षण जगत कारण वही जगत का कारण है और चंद्रादित्य रूप जो मिथुन है वो मिथुन से निर्वर्त होने से मिथुनात्मक हुआ मिथुनात्मक जो संवत्सव रूप प्रजापति वही सारे जगत का कारण है चाहे उसे पंचपाद द्वादशाकृति कृति मान लो या सप्तचक्र षण अरात्मक मान लो ऐसा मान करके उसकी उपासना करो सर्व जगत कारणत्व ये समवसरात्मक काल में है ये निश्चित हुआ दोनों मतों में और यही बताना है कबंधिका प्रश्न है कि ये सारी प्रजा स्थूल जगत किससे उत्पन्न होता है इसका उत्तर देना है तो यहाँ सर्व जगत शब्द से भी लेना है स्थूल जगत को और ये सारा स्थूल जगत जो है उत्पन्न हो रहा है संवत्सरात्मक प्रजापति से मूलतः एक मुख्य प्रजापति है उस वही मुख्य स्थूल जगत का कारण है लेकिन वो परंपरा इस प्रकार बनती है उसने मिथुन उत्पन्न किया मिथुन ने संवत्सर को उत्पन्न किया और संवत्सर सारे जगत को उत्पन्न करता है इस प्रकार इस परंपरा से संवत्मक प्रजापति सारे जगत का कारण है ये निश्चित होता है थोड़ी सी टीका है लेकिन इसको कल ही देखते हैं दो तीन पंक्तियाँ हैं ओम पूर्णमद भद्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पसेम्षिजत्र स्थिरंगय सुुवा गुशस्तनू भीषेम देवितयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नाक्ष अरिष्टनेृहस्पतिदा